श्रोताओं नमस्कार सहकार रेडियो में आपकी दोस्त मैं शिल्पी हाजिर हूं लेकर एक कहानी मित्रों टीवी सीरियल्स फिल्मों और मनोरंजन के तमाम साधनों से आम आदमी के किस्से उसका सुख दुख जैसे गायब होते जा रहे हैं। टीवी सीरियल्स में ना तो अपना खून पसीना एक करता मेहनत कश वर्ग नजर आता है और न ही अन्न उगा कर पूरे संसार का पेट भरने वाले किसान के सुख दुख की बातें होती हैं। लेकिन आपको अब बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कमी को पूरा करने के लिए ही तो सहकार रेडियो हाजिर हुआ है आज हम आपके बीच में ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं जो एक ऐसे युवा की कहानी है जिसके श्रम का शोषण तो होता ही है साथ ही कहानी ये भी बताती है कि धनी या आर्थिक रूप से संपन्न तबके के अधिकांश लोग मेहनत मजदूरी करने वालों को किस नजर से देखते हैं। कहानी का शीर्षक है कुरियर वाले लड़के की डायरी कहानी को लिखा है भूपेंद्र सिंह ने और इसे हमने जंजुआर से कॉम लिया है आवाज है पवन सत्यार्थी की तो आइए सुनते है ये कहानी आप भी मुझे कुरियर वाला लड़का ही कहेंगे जैसा कि सभी कहते हैं अगर मैं खुद को पोस्टमैन समझूं, तो आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए जरा सोचिए बिना पोस्टमैन के ये दुनिया कैसी होगी हो सकता है कि आपके पास इस बात का कोई मजेदार सा जवाब हो मगर एक पोस्टमैन की अपनी दुनिया कितनी बदहाल है कभी सोचा आपने कोरियर वाला लड़का बनना तो मैं नहीं चाहता था लेकिन बन गया हुआ ये कि एक कारखाने में कैजुअल मजदूर था मालिक को जब तक जरूरत रही तब तक बारह बारह घंटे निचोड़ता रहा और एक दिन उसने मुझे बाहर कर दिया हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी ये तो कई सालों से चल रहा था यानी तब से जब से मैं इस महानगर में आकर मजदूरों की जमात में शामिल हुआ हूं इतने सालों में कुछ नहीं बदला जिंदगी अब भी उसी लेबर चौराहे पर है बस इतना ही बदलाव आया है कि अपनी गांव की खेती किसानी से उजड़कर जब आया था तो मसें भी ठीक से नहीं भीगी थी और आज अपनी उम्र से ज्यादा सलवटे चेहरे पर हैं। खैर इस बार जब कारखाने से निकाला गया तो मैंने सोचा कुछ दिन कोई हल्का फुल्का काम कर लिया जाए तब तक मेरे दिन में यह बात ठीक से बैठ नहीं पाई थी कि इस दुनिया में मजदूर के लिए कोई काम हल्का फुल्का नहीं है हल्का काम तलाशते हुए एक दिन मैं एक कोरियर कंपनी में पहुंचा वहां पहुंचा तो ऑफिस में करीब तीस साल के एक मोटे तगड़े टिकने से आदमी ने मेरा इंटरव्यू लिया जब वो काम करता होता तो केवल उसका सिर ही नजर आता मैं पहुंचा तो वो काम कर रहा था मेरी तरफ कोठा उसका सिर ऐसा लगा जैसे कि बिल से सांप ने अपनी मुंडी बाहर निकाली हो उसने कहा काम तो मिल जाएगा लेकिन पहले यह बताओ कि तुम जहाँ पहले काम करते थे वहां क्योंकि टीम कि और मैं जवाब देता रहा मैंने उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया कि मैंने कहा काम किया और वहां से क्यों काम छूट गया अच्छा तो यह बताओ कि तुम कितने पढ़े हो दसवीं तक और आई से फिटर का कोर्स तो तुम फिटर का काम क्यों नहीं करते क्या करूं वहां हड्डियों का कचूमन निकाल देने वाला भारी काम होता है और महीने में ज्यादा से ज्यादा अठारह सौ रुपए मिलते हैं तीन साल हो गए यही काम करते और काम छोड़ते अब मैं इस काम से तंग आ गया हूं उसने आंखें बंद कर ली कुछ सेकेंड सोचा और फिर बोला अच्छा तो तुम कल अपने कागज और फोटो लेकर आ जाना अगले दिन उसने मुझे काम पर रख लिया उसने मुझे बताया देखो हम तुम्हें दो हजार देंगे सुबह तुम्हें पैकेट मिल जाएंगे जब उन्हें बांटकर ऑफिस में रिपोर्ट दोगे तब तुम्हारी छुट्टी होगी पहले दो दिन तुम्हें ट्रायल पर रखा जाएगा ताकि तुम एरिया देख लो और इन दो दिनों का पैसा नहीं मिलेगा कल सुबह नौ बजे काम पर आ जाना मैं खुश हुआ कि चलो काम के अकाल में इस समय अच्छा काम मिल गया मैं सुबह नौ बजे ऑफिस पहुंचा तो एक लड़का कमरे में झाड़ू लगा रहा था वो झाड़ू लेकर हटा ही था कि नीचे से किसी ने उसे आवाज लगाई दूसरी मंजिल से जहाँ ऑफिस है वो लड़के ने बोरे को पीठ पर लादा और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़कर बोरे को ऑफिस में लापटका उस ठेगने से आदमी जो मालिक ही था उसने ऑफिस के दरवाजे को तीन बार छुकर हाथ माथे से लगाया अंदर आकर मूर्तियों के सामने धूप जलाई थोड़ी देर बाद मुझे देखकर बोला अच्छा तो तुम आ गए अभी मैं तुम्हें एक लड़के के साथ भेजता हूँ पूरे एरिया को ठीक से समझ लेना जिस लड़के के साथ भेजा गया उसने रास्ते में पैकेट देने के बाद कहाँ दस्तखत करवाने हैं किस पैकेट में पहचान पत्र की फोटो कॉपी लेनी है आदि समझाया उसने ये भी बताया कि मैं जल्दी से काम सीख लूँ क्योंकि मालिक बहुत हराम है एक बार उसने एक लड़के की दस दिन की दिहाड़ी ट्रायल के नाम पर मार ली थी काम सीखने के बाद जब पहले दिन अकेले डाक लेकर निकला तो मन ही मन ही सोचकर खुश हुआ था कि अब पक्का पोस्टमैन हो गया जल्दी जल्दी पूरा काम करके जाऊंगा आज के रूट में सबसे पहले एक चार मंजिला अपार्टमेंट में डाक देनी थी थैले से पैकेट निकाला पता पढ़ा डाक दूसरे मंजिल की थी फ्लैट के दरवाजे पर गया कॉल बिल बजाई अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो फिर से बेल बजाई उसके बाद एक औरत ने दबे झटके से जाली के अंदर वाला दरवाज़ा खोला और कड़ा में बोली, कौन है? मैं तो घबरा ही गया। उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं कोई चोर या भिकमंगा हूं मेरे मुंह से मरी सी आवाज निकली कोरियर अगला पता चौथी मंजिल का था जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर बेल बजाई अंदर से कोई आदमी चिल्लाया कौन है जैसे मैंने उसका कोई सामान तोड़ दिया हो वो बाहर निकलकर मुझ पर बरसा अरे धीरे से घंटी क्यों नहीं बजाते मैंने सफाई दी नहीं भाई साहब मैं तो अच्छा बकवास बंद करो ये बताओ कि क्यों आए हो साहब आपका कोरियर है उसने कोरियर लेकर इतनी फुर्ती से दरवाजा बंद किया कि कहीं मैं उसके घर में ना घुस जाऊं इसके बाद में दूसरे अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर पहुंचा घंटी बजाते ही अंदर से कुत्ते ने भोकना शुरू कर दिया बाप तो कुत्ता है। अगर इस दुबले पतले शरीर पर दरवाजा खोलते ही टूट पड़ा तो यही दम निकल जाएगा और अगर उल्टे पांव वापस चला गया तो कोरियर रह जाएगा ये सोच ही रहा था कि अंदर से एक महीन रेशमी आवाज आई कौन है लड़कियों की अदा के साथ एक चिकना चुपड़ा लड़का जाली वाले दरवाजे के अंदर से पूछताछ करने लगा उसने मुझे देखकर ऐसे मुंह बिचकाया और आंख मटकाई जैसे लड़के दस घर कोरियर पहुंचाने के बाद तो मेरा पसीने से बुरा हाल था सीढ़िया चढ़ते उतरते पैर दर्द कर रहे थे गला सूख रहा था एक जगह पानी मांगा तो घर की मालिकी ने साफ मना कर दिया बोली कि घर में पानी नहीं है अगले सेक्टर में जहां मैं दुपारी में पहुंचा था, एक भलमानस मिल गया जिसने मुझे पानी पिला दिया। इस सेक्टर के दूसरे अपार्टमेंट में जब पहुंचा तो वहां इतना सन्नाटा था जैसे कोई कब्रिस्तान हो यह हाईफाई अपार्टमेंट था चारों ओर कैमरे लगे थे कहीं कोई चोर उचक्का ना आ जाया अंदर बीचो बीच एक स्विमिंग पूल था लिफ्ट और अन्य सुविधाएं भी थी मैं गेट पर एंट्री करा के अंदर घुसा मुझे चौथे फ्लोर पर जाना था सोचा आज तो लिफ्ट का मजा ले ही लूं। लिफ्ट में अंदर शीशे लगे थे जिसमें पसीने से लथपथ मेरा दुबला पतला शरीर अटपटा लग रहा था जब तक लिफ्ट की शांति का सुख मिलता चौथा फ्लोर आ गया था घंटी बजाते ही अंदर से एक खूब मोटी लंबी तगड़ी सी औरत आई हाँ बोलो क्या बात है मैडम जी आपका कोरियर जाली वाले दरवाजे के अंदर से ही उसने मुझे घूरा फिर बोली ला दो काला रंग भारी शरीर डील और उस पर सफेद कपड़े पहने वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी भैंस पर कपास लपेट रखी हो और वो बस सींग मारने के लिए तैयार हो जो कुरियर उसको देना था उसको देने के पहले आईडी प्रूफ या कोई पहचान पत्र की फोटो चाहिए थी मैंने उस महिला से कहा तो वो अपना पासपोर्ट ले आई और बोली लो देख लो तब तक उसका पति भी आ चुका था जब मैंने पासपोर्ट की फोटोकॉपी या फिर उसका नंबर नोट कराने के लिए कहा तो उसका पति भड़क गया बोला अगर तू कोरियर नहीं देगा तो तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे और तेरी नौकरी भी छुड़वा देंगे बड़ा आया आईडी प्रूफ मांगने वाला मैंने उन दोनों को समझाने की कोशिश की कि यदि वे आई प्रूफ नहीं देंगे तो कोरियर मालिक या तो नौकरी से निकाल देगा या फिर जुर्माना कर देगा लेकिन उन पर मेरी बात का कोई असर नहीं पड़ा जिस कुरियर वाले काम को हल्का फुल्का समझ रहा था उसकी असलियत ने मेरे एक ही दिन में अकल ठिकने लगा दी मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम छोटे लोगों को देखकर इन बड़े लोगों का मूड क्यों बिगड़ जाता है मुझे तो लगता है कि सुख से अघाए ये लोग इतने मनहूस हैं कि इनका इंसानों से लगाव ही खत्म हो गया है दिन भर में तीन चौथाई घर तो ऐसे ही मिलते हैं खासकर अपार्टमेंट या बंगलों में जो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैंने उनका उधार ले रखा हो जहां भी कोरियर देने जाता हूँ कुछ न कुछ सुनने को मिल ही जाता है पागल हो हमारी घंटी खराब हो जाएगी कैसे कैसे आवारा लोग घूमते हैं पूरा मोड ही बिगाड़ दिया नींद खराब कर दी आदि आदि कहीं कहीं घर का कुत्ता आकर स्वागत करता है तो कहीं घर की मालिकी ने खूंखार कुत्ते का मोर्चा संभाली होती है दिन भर यह सब झेलने के बाद शाम को कोरियर ऑफिस पहुंचा तो मालिक की गालियां सुनिया क्यों रे इतने लेट क्यों आया कोरियर क्यों बज गए पैसे काट लूंगा सिर्फ इतना ही नहीं रात को सपने में भी कोरियर ही नजर आता है घंटी बजाता हूं मकान मालिक के चिल्लाने की आवाज आती है एकदम से कह उठता हूं आपका कोरियर है और तभी नींद खुल जाती है सोचता हूं ये कैसी बीमारी लग गई है मित्रों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप ऐसी सामग्री ऑडियो फॉर्म में सीधे पाना चाहते हैं तो सहकार रेडियो के व्हाट्सएप नंबर 9617226783 इस नंबर पर संपर्क करें सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानना चाहते है तो हमारा ब्लॉग सहकार रेडियो डॉट वर्ल्ड प्रेस डॉट कॉम आरोप और हाँ एक बहुत जरूरी बात अगर आपको सहकार रेडियो के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि हम यूं ही आपके लिए स्वस्थ मनोरंजन और अन्य सामग्रिया लाते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें क्योंकि सहकार रेडियो अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए पूरी तरह अपने श्रोताओं और सहयोगियों आरोप निर्भर है अगर आप इसे विज्ञापनों और किसी बाहरी दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं तो अपना सहयोग बनाए रखें। आप हमारे ब्लॉग सहकार रेडियो डॉट वर्ल्ड प्रेस डॉट के डोनेट पेज पर दिए गए अकाउंट नंबर में ऑनलाइन अपना सहयोग जमा कर सकते हैं। या सहकार रेडियो के पेटीएम अकाउंट 9479951895 पर भी आप अपना सहयोग भेज सकते हैं तो जल्द ही किसी नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी शिल्पी को नमस्कार